यद्वा प्रतिध्वनि गुणो ना सतीक्षते व्योम निद्वनि तीन व्यत् अतः दूसरे प्रकार से विकास दो चीजें हैं आकाश में और आत्मा में एक ही चीज है प्रतिध्वनिर्व्योमो गुणो आकाश गुण क्या है शब्द प्रतिध्वनि नाशु सतीक्ष और केवल सब आत्मा में कोई भी शब्द का अनुभाव नहीं करता जब आपने आत्म तो स्वरूप स्थित हो जाते हो कब सुश्रिकाल में तब कोई शब्द सुनाई नहीं देता क्योंकि आकाश में शब्द होता है आत्मा में श्रुप गुण नहीं है इसलिए व्योमी दो व्योम में से दो धर्म दिख रहा है एक तो शब्द धर्म और दूसरा ध्वनि रूपा धर्म शब्द रूपा से निश्चर्ष निकला सत्य एक में एकम द्विगुणम और शब्द है वह आकाश गुण है यह हम पूर्व में स्थापित कर चुके हैं असो प्रतिध्वनि सद नौपलब्ध है नौ और इस प्रतिध्वनि रूपी गुण को धर्म को सद्रूपी वस्तु आत्मा में आज तक किसी अनुभव नहीं किया अपने आप स्वरूप तो में शब्द का गुण का अनुभव नहीं होता इसलिए व्योमित सत ध्वनि दो चीजें सत्य शब्द आकाशम सत्य बोलते हो और आकाशम शब्द गुण कम भी बोलते हो इसलिए आकाश में दो चीज आपको उपलब्ध हो रहा है सत्य और शब्द। के न कारण इसी कारण कहते हैं सत्य एक स्वभाव वाला है और वित्त दो स्वभाव स्वभाव दो स्वभाव क्या स्वभाव है आकाश में तो एक सत स्वभाव कारण का आ गया और एक खुद का अपना विलक्षण स्वभाव क्या चिस्ता शब्द स्वभाव तो प्रश्न उठता है ना नन आकाश से सद ब्रह्म कार्य आकाश से सत्ता क्योंकि नया एक लोगों के हिसाब में क्या है आकाश में सत्ता जाती रहती है आकाश में सत्ता जाति रहती है ये समस्या है ना आकाश सत्ता इतना तो आकाश में सत्ता रह रही है आपके जाति नहीं है लोग क्या मानते सत्ता को जाति मानते हैं और जाति कहा रहती है द्रव्य में और आकाश क्या उनके मत में द्रव्य है इसे सत्ता रूपी जाति आकाश रूप द्रव्य में रहेगा और उल्टा हो गया ना इसका मतलब आपके अनुसार कार्यक्रमान सत्य है कारण है उसमें कार्य आकाश रहेगा ना कारण में कार्य रहता है सत्य में आकाश होना चाहिए लेकिन लोगों का अनुभव उल्टा है आकाश में सत्य कैसा होगा ये प्रश्न पूछ रहा है बताओ आकाश से ब्रह्म कार्य आकाश से सत्य रूपी ब्रह्म का कार्य होता तो आकाश्य सत्ता आकाश की सत्ता जाती है अर्थात तो आकाश रूप द्रवी के अंदर सत्ता रूपी जाती रहती है सतह आकाश धर्म कुतः है, है आकाश का धर्म है जाती है ऐसे ऐसे लोगों को प्रतिभास होता है ऐसे भाव नहीं होना चाहिए अनुभव में नहीं आना चाहिए घटत से सत्ता बोलते ही नहीं घट के अंदर सत्ता आ जाती घटोस्थी घटो अस्थि कर क्या लेते हैं आप घट में सत्ता है कभी कहते अस्थि में घट अस्थि क्या है सत्ता सत्ता में घट ऐसा करते हो क्या घटो अस्थि का अस्ति में सत्ता वो है ऐसे सब भान हो रहा है अरे क्या अन्य सभी के सभी सबीक तो अज्ञानी है सब उल्टा ही भान होता है सही भान किसी को होता है यही है आश्चर्य संसार में सबको सबको क्यों दिखता सभी अज्ञानी हम क्या कर रहे हैं उसके लिए सभी अज्ञानी है सब गलती तो दिखेगा लाखों लोगों को ऐसे दिखाई देता है तुम ही नहीं मानते हो ऐसा बोलते कितने लोग।, लोग भीड़ कर रहे हैं आप गलती हो कु भी हो आप मना रखिए इतने कर रहे हैं आप ऐसे क्यों बोलते हैं क्या करें आप अज्ञानियों को ही आप मानते हो तो मान लो भैया हम क्या कर सकते स्तुविता क्या है श्रुति बता के द्वारा माना जा रहा है जो वह गलत है ये श्रुति बताती यह शक्ति कल्पये व्योमा सां आपाद्य धर्म धर्मित व्यक्त ना अवकल्पये यह सारा खेल माया माया जो शक्ति है तो करते क्या है पहले उस आत्मा में आकाश की कल्पना करी फिर कल्पना करके आकाश और आत्मा का आभेद कर दिया आभेद करने के बाद में एक को धर्म दूसरे को धर्मी बनाना था तो उल्टा करके बोल दिया जो धर्मी कौन था आत्मा और आकाश उसे विद्यमान धर्म और क्या कहें उल्टा कर दिया क्या आकाश धर्मी है और सत्य जोड़ा सत्या वो धर्म है ऐसे विपरीत पकड़ा गया पहले में आकाश को पैदा कर दिया उसने फिर सत्य और आकाश को में कर दिया में करने के बाद उसे धर्म गर्म भाव का आरोप करते वक्त उल्टा आरोप कर दिया आकाश में धर्मित होगा और सत्य में धर्म का आरोप कर दिया यही काम माया के है और तो उल्टा है ना कर माया किस चीज की माया ही नहीं उसको माया ना किया तो रिकंभरा हो गई तो प्रज्ञा हो जाएगी ना रितंबरा प्रज्ञा ही सत्य धारण करती है यथावत दिखाती है और ये ना यथावत न तो माया है यही माया की शोभा है, है भूषण उसका, यही माया की सुंदरता है कि उल्टा दिखा रही हर बात को हर चीज को उल्टा दिखा यही बात मीरा ने तुलसीदास तो जी को कही मीरा तुलसीदास का नियम था कोई स्त्री को देखते प्रवचन कुछ भी होता था ना सत्संग वगैरह में भी वो पर्दा डालते उस थे उसकी उस तरफ औरतें बैठती थी और इधर सामने पुरुष लोग बैठ सकते अब मीरा गई बड़े संत आए हैं वृंदावन में तुलसीदास तो जी पधारे हैं तो भाई जाते हैं दर्शन करने आज वो बहुत बहुत सुंदर प्रसिद्ध मंदिर है कृष्ण भगवान का मंदिर में गए और प्रणाम किए तुलसीदास तो जी है कृष्ण भगवान बड़ा प्रणाम करते धनुषधारी तो राम को प्रणाम करेंगे आज जिसने भी धनुष पकड़ लेगा साथ में तो हम प्रणाम करो और भगवान अपनी माया दिखाना चाहते थे तो इसलिए उन्होंने जान बुझ करके बांसुरी एक हाथ में दूसरे हाथ में धनुष कर लिया तो प्रणाम किया तुलसीदास आज ही मंदिर है बृंदावन वहाँ पर रहते थे थे तो ये गई नहीं रह तो नहीं अंदर नहीं जा सकती परछी में लिख करुष मानती थी जैसा माया का कार्य माया ही तो है एक दूसरा पुरुष कहा से पैदा हो गया कृष्ण के पढ़ा, तुरंत बाहर मेरा प्रणाम हम सब प्रकृति कार्य है, हम सब प्रकृति तो है पुरुष तो एक में बदलती है दूसरा कहा से आया अपने आप को पुरुष मान रहा प्रकृति के कार्य तो तो से आप कहा से इस शरीर में भी आपने भेद कर लिए पुरुष स्त्री शरीर है ये सब माया खेल दिखा रही है और उसको लेकर सारी व्यवहार हो रहे हैं अंधाधुंध चल रहा है ऐसे में कहते आत्मा कह रहे नपुम न स्त्री नकली नपुम न स्त्री नकली बम न कुमारी ये पुरुष भी नहीं है आप अपना पुरुष मानते हो हैं? मानते हो ना मैं पुरुष हूं आप गलत मानते हैं आपने आप इसीलिए आप मुक्त नहीं हो सकते जो मानता है मैं आदमी हूं जो मानता है मैं स्त्री हूं इनको ऐसे जो, जो मानने वाला है वो कभी मुक्त हो नहीं सकता है जो मानता है मैं ब्रह्म हूं वही मुक्त होता सकता है ये शरीर का स्वरूप है पुरुषत तो स्त्री न ऐसा क्या है शरीर का धर्म है आपका स्वरूप नहीं है अपने में कर लिया। मैं बोलने और का को तो कोई बोलता ही नहीं मैं, और मैं अमुक आदमी हूं तुरंत अपना नाम बताएगा तो ब्राह्मण हूं क्षत्र कुछ न कुछ यही बोलेगा सांसारिक बात ही कहेगा कोई नहीं कहता गड़े में ब्रह्म ऐसे कोई नहीं बोलता सब उपाधियों को लेकर के व्यवहार चला और उपाधियों में व्यवहार चलाने के लिए प्रयोग हो तो कोई बात नहीं उपाधियों में निष्ठा बन रही कोई ब्रह्मनिष्ठ नहीं है सब उपाधि निष्ठ है अभ्रमनिष्ठ है श्रोत्र अब्रम्हनिष्ठ है सब और कह रहे हैं अपने आपको ब्रह्मनिष्ठ है माया का या शक्ति कल्प जो शक्ति इस आकाश की कल्पना की है कहा? उस आत्मा में सा शक्ति शक्ति क्या करती साक्ष्योम ने और कल्प सबसे पहले आकाश और आत्मा में अभेद की कल्पना कर देती है करने के बाद आपात धर्म धर्मित्व और इन दोनों में धर्म धर्म भाव के आपादन करती है कैसे वो भी आपादन कर रही है जैसा है वैसा नहीं व्यक्त व्यत्यास व्यसपूर्वक धर्मी में धर्मत्व का आपादन कर दिया और धर्म में धर्मित्व का आपादन कर दिया सत्य धर्मी उसमें आपादन कर दिया धर्मत्व और आकाश का धर्म उसने आरोप कर दिया धर्मित्व और आकाश में सत्ता रहती है आकाश का धर्म सत्ता है ऐसे उल्टा बोध करा अब कल या माया जो माया सद वस्तु आकाशन कल्पी सदवस्तुओं में आकाश की कल्पना कर रही है सा वही सबसे पहले तो आपको इस जगत में आने के लिए क्या करती है? प्रथमतः और और में आकाश प्रथम कल्पना करके पश्चात तथा विपरीत धर्मी का भाव विपरीत भाव से कल्पना करती है अतः आकाशाई की भानम है। इसे जो दुनिया में आम आदमी को दिखाई दे रहा है आकाश में सकता है घट में सकता है पट में सकता है ये जो भान है वह उचित ही है उपपन्न है और माया का खेल माया ही विपरीत दिखा रही है सत्ता जाती होती है ना और जाति क्या है सत्य तो बुद्धि का कारण है घट है ये बोल रही क्यों ख पुष्प है क्यों नहीं बोलते है? वहां कपुष नहीं है बोलते हैं। अर्थ क्या है कपुष कहोगे? न अस्थि घट मतलब है मतलब घट सत्य है घट अस्थि सत्यत्व कहो सत्ता को तो, अस्तित्व तो कहो सत्ता जाति कहो ये सब सत सब से बोला जा रहा है पर्याय इसलिए जब हम जातिशन नहीं है क्योंकि जाति अर्थ लेना चाहोगे तो खंडन करते हैं वो जाति अर्थ नहीं लेते जाती तो उनके यहाँ रहने वाला घर में वो हमने स्वीकार माया वैपरीत्यम कथम कृतम अरे माया ऐसे उल्टा क्यों किम करे किस प्रकार से कर दी माया ने ऐसे व्योम सत्तालौक तारक माया कुछित सतो व्योमत्तम आपन्नम सत्तर आकाश की उत्पत्ति हुई है इसमें कोई संशय के आधार पर सत्यंत लौकिका यानी लौकिक कहते हैं आकाश के अंदर सत्ता आकाश की सत्ता यह आकाश में सत्ता रूपी धर्म है आकाश में सत्य रूपा धर्म है ये सारी बातें कौन कहता है लौकिका अज्ञानी लोग तार्किक तार्कि और तार्किक लोग अपने आप बड़ा बुद्धिमान मानने वाले भीम माया भी जाल में ऐसा फंसे पड़े हैं अपने आप बुद्धिमान का समझ रहे हैं किंतु बुद्धिमान नहीं पंडित मारा है ना अर्जुन को फुटकार जब दी थी क्या बोला था गता सुना गता सुन चुना नान शोचन थी पंडित तुम तो अपने आप पंडित मानते हो तो शोक इसलिए कहते हैं यहाँ पर तार्किक लोग बुद्धिमान वे भी इस माया उल्टा कार्य को समझ नहीं पा रहे हैं और अवगत माया उचित माया के लिए तो ये उचित ही है वो ऐसे कर रही, ठीक फसा रही तो ठीक है ले रही है सबको तो ठीक ही है बुद्धिमान को भी फंसा लेती है माया आप सब श्लोक दुर्गा का पाठ करते हैं कभी सप्तलोकी दुर्गा उसका पाठ करना पहला श्लोक ही कारण है शाम की माया बलारी बलपूर्वक जबरदस्त बड़े बड़े विद्वान प्रभु तो सारे वेद वेदांत पर हटा हुआ व्यक्ति शब्दार्थ के माहिर शास्त्रार्थ महारथी वो भी क्या है माया जाने फंसा पड़ा है माया शक्ति ऐसी विचित्र है किसी को भी ले जाती है अपने इससे उभरने के लिए क्या करते भगवान दुरत्या। मामेव ये प्रबद्यंत मेरे शरण में आएंगे वे ही इस माया को पिता अर्थात जो आत्मा के शरण में जाए है अब बुद्धि के शरण में नहीं रहे कभी बुद्धि भी ठगी है कभी ठग देंगे इसलिए गाना बुद्धि कल्पना अपने इसमें आचार्य शंकर जी कहते बुद्धि और अहंकार क्या है ये पति और पत्नी जैसा एक दूसरे को ठगते रहते अहंकार बुद्धि को ठग रहा है बुद्धि जो अहंकार को ठग रहा है आपस में ठगते रहते जैसे अपनी अपनी सुख स्वार्थ के लिए पति जो है पत्नी को ठग रहा है पत्नी जो है पति को ठगते रहती है एक दूसरे के स्वार्थ के लिए ठगते ठक सारी जिंदगी बिता देते हैं वो महान बुद्धि की बुद्धि में नहीं ज्ञान है बुद्धि से ज्ञान दे शुद्ध क्या ज्ञान के साथ आत्मा आत्मान विमेवा, ताम जो लोग इस आत्मा का वर्णन करते हैं उनके लिए ही वह आत्मा अपने स्वरूप को उद्घाटित करते नहीं तो माया बीच में खड़ी रहती नाब कहती है जो इस आत्मा का ईश्वर में जाता है अपने स्वरूप के शर्ण में जाता है अरे बुद्धिया सब होना चाहिए कटोरेज्ञान वान सारथी ये आपके ये यज्ञ दान तपस्या क्या है ये साधन है ये तो के शरण में रह गए अरे भाई तुम कहा तक के लिए नौका को पकड़ रखे हो पार जाने तक ना बाद में वही झगड़े रहेंगे तो क्या होगा गाँव कैसे पहुंचा बैठा रहा होंगे ये बुद्धि भी साधन है इन को पठाना पड़ता है मैं और सारी दुर्घटना अरे तुम्हारा कल हो गया क्या हो गया फिर कहेंगे चलो प्रारब्ब का खेल है मन का समाधान करना पड़ता है कोई रास्ता नहीं बिगड़ गए फंस गए तो फंस गए फंसते वक्त अकल काम करती नहीं, विवेक नहीं काम उतनी जागरूकता आ जाए बुद्धि में वो जागरूकता बुद्धि में होनी चाहिए ताकि फंसने के समय विवेक जमे रहे माया जाल आती है फसाने के लिए आप सतर्क रहें, सजग रहें जागरूक रहें, विवेकशील विवेक उसे बना रहे वही सबसे बड़ा ईश्वर की कृपा में और अधिकतर क्या होता है उस समय विवेक नहीं होता सबके साथ है, ये हमारे साथ भी आपके साथ भी ये नहीं सोच रही आपको बोल रहा हूं हमारी बुद्धि भी कुंठित हो गई उस समय दो 2004 के सितंबर अक्टूबर में वो शनि आ गया कर्क में साढ़े साथ ही शुरू हुई ये मन बुद्धि हंसार शिविर पर उसकी शनि का ऐसे प्रभाव पड़ा विवेक ही नष्ट हो गया ऐसा विवेक नष्ट हो गया जहाँ के मौन साधे बैठने का सोचे थे देव प्रयाग ये माया ज्यादा फंस गई लंबा दे, मतलब में, है है एक तो धंधा ही फालतू खोपड़ी खराब करो गंगा जी रही है, अब उसमें बनाओ, ये करो, वो करो, पैसा आएगा, है? तो क्षेत्र तो <laughs> तो संन्यास ना अब उसमें एक और संकल्प करा दे क्षेत्र संन्यास का बारह साल के खेल देखो ऐसे घुमा दे बुद्धि को संकल्प करा दिया बारह साल ही फंसे रो तो माया में जाओगे नहीं बाहर यहां से और बारह साल तक अब साढ़े सात तो बीत ही जाएगा इसको साढ़े सात इस बीच खत्म भी हो जाएगी उसके बाद भी हम रहेंगे साढ़े चार साल तक बारह साल पूरा करके तो यहां से जा पाएंगे तो कैसे माया जाएगा उस समय में एक जगह होता हम इसके लिए ना करते तो आज जंजाल से बच जा माया का खेल इसे मेरे को वो सप्तृष्ण के दुर्गा का प्रथम श्लोक ध्यान करना है बड़े बड़े भी कुछ में कुछ भला है हम ये सोच रहे हैं इसमें भी कुछ भला है तभी नहीं परमात्मा ने हम कोई फुटबॉल फिख मारा है ना यहाँ उस गोल में जाना चाहिए इस गोल में डाल दिया है तो कुछ तो तमाशा है इसमें इससे भी ईश्वर कृपा मान लेंगे जब तब इसमें भी आनंद दिखेगा भी कुछ न कुछ भला हमने उस में छोड़ दिया है। जब आपने प्रारब्ध कर्म पर और ईश्वर पर छोड़ दिया है वो जहां फेंकते गए वहां फेंकते फेंकते या पहुंचे हैं और फिर भी कहीं ऐसे पदों में तो नहीं फंसाया ना मंडलेश्वर महंत में फंसा देते जिंदगी पूरी पर उससे तो अच्छा है कभी एकांत में इधर गंगा किनारे में कुछ अध्याय हो रहा है और मौन करने का संकल्प करा दिया कभी जगत व्यवहार से जिंदा से बचा भी रहे हैं तो इसलिए कुछ अच्छा है जरूर आगे के लिए कुछ ऐसा फाउंडेशन बंद रहा है और प्रथम दृष्टि विचार करता है उस समय विवेक होता अल इस जाल में नहीं फंसते लगता फिर विवेक आती है तो नहीं ये भी अच्छाई के लिए जो भी हो रहा है वो अपने खुद की और सब की उसे कुछ न कुछ भला जरूर है तो किस पूछते हैं आपकी मौत हो जाए हमारी मौत ने भी हमारी भला और सब की भला जरूर है तभी भगवान अपनी शंसा से उठा लेते हैं तदक तेरा रहना ठीक नहीं ज्यादा रहोगे तो गड़बड़ होएगा ये, ये बात कौन एक महान पुरुष ने कहा जब गांधी को बोली लग का जब उसकी संसार बना ठीक नहीं था बिगड़ना का, काम गड़बड़ काम शुरू कर दिया था ना उन्होंने तो पूरा नाश कर देगा कोई भी घटना है किसी की भी जीवन में वह खुद भी भला के लिए है और सब भी भला तो किसी की भी किसी प्रकार से भी बुरा होता नहीं है हमारी एक संकुचित दृष्टि दृष्टिकोण के कारण से हम उसे कुछ बुरा समझते हैं लेकिन नहीं उससे भी हमें भला है हमारी भला दिए और सबकी अब विवेक भले बाद में चले लेकिन वो सच्चाई भी आपके सामने जरूर आती है साधक के सामने वो सच्चाई जरूर आती है इसे यहां पर भी ऐसा माया का ही खेल है साफ बताते हैं कि यह माया जो क्या करी पहले आकाश को पजा करके उसने आभेद किया फिर धर्म धर्म भाव किया और वह धर्म धर्म भाव को भी विपरीतोक और माया जो ऐसी कर रही है तो यह उसके लिए उचित है माया या उचितम हितत यही माया का स्वभाव है वो ऐसा कर रही है तो उचित ही है उस शक्ति का या यही विलक्षणता है वह हर चीज उल्टा कर देगा वस्तु तत्व विचारे क्रियमाने वास्तविक तत्व का विचार करते हो तो मृदो गटरूपत्म ही वह सतो व्योमत्म मृत्यु का जिस घटाकार को प्राप्त कर गई है उसी प्रकार से सत ही आकाश आकार को प्राप्त सद वस्तु आकाशपतम प्राप्तम् सद वस्तु से ही आकाशपता प्राप्ति हुई है लौकिका हाँ प्राणी रहा शास्त्री से मध्य तार्कि लौकिक सामान्य आदमी और शास्त्रों के ज्ञात में तार्किक लोग भी तदविपरी इस बात को विपरीत ढंग से ग्रहण कर रहे हैं क्या विपरीत ढंग से ग्रहण कर रहे हैं गगन से धर्मि सत्ता धर्म जातिम चवग आकाश को धर्मी मानते हैं और सत्ता और सब्त रूपा धर्म को जाति मानते हैं उस आकाश के अंदर विद्यमान एक जाति रूप में अवगत जानती अन्य अन्य व अन्य था प्रतीत अनुपन्ना अन्य, अन्य की अन्य रूपेण में प्रतीत होना उचित नहीं है कहते नहीं नहीं यही माया में उचितता है यह अनौचित्यता है कुछ भी नहीं यही औचित्यता है माय माया तद विपरीत दर्शन हेतु तम माया युक्त इस वस्तुओं के विपरीत दर्शन में के प्रति कारण था माया के अंदर जो बता रहे हो वह तो माया के लिए शो है शोभा तो ही है आकाश में सत्ता रहती है ये कभी भी कह रहे हैं ये कह रहे भ्रम से आकाश उतने सत्य है विपरीत जो है लौकिक लोग ग्रहण कर रहे आकाश में सत अगर व्योम न सत्ताम तू तू देना अलग कर दिया पहले क्या करे सतो आपन आप सिद्धांत सत से आकाश उत्पन्न हुआ ये सिद्धांत तू मे किंतु लौकिका ये लौकिक लो तार्किकाश्च क्या कर रहे हैं व्योम न सत्ताम आकाश का धर्म रूपेण, आकाश में विद्यमान एक जाति के रूपेण सत्ता को स्वीकार करते हैं ऐसा नहीं करना है वो तू बीच में इसलिए आया है माया विपरीत प्रति के लौकिक अन्याय प्रदर्शनी ने स्पष्टीकर माया के अंदर विपरीत प्रति केतुत्व लौकिक न्याय के द्वारा अधिकार है लौकिक सामान्य जो व्यवहार में भी हम क्या देख रहे हैं जो माया है जो अविद्या है हमें रज्जु को सतरूपण दिखा देती है शुक्ति को रजित रूप दिखा रही है कौन दिखा रही है इसी का नाम माया है इसी का नाम विद्या है यही एक, एक विलक्षण पराशक्ति है। ऐसे कह माया विपरीत प्रती है तो माया जो है विपरीत प्रती का कारण इस बात को लौकिक न्याय प्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट कर नहीं यद यथावर्त दे भाति मानतः अन्य भ्रमेण न्याय सारलौक यदा वर्तते जो जैसा होता है उसका वैसे ही मान होना वैसे ही भान होना यही प्रमाण से होता है मानत भाति और अन्य जो जैसा है उसके ठीक विपरीत दिखाई देना ये क्या है भ्रमेण भ्रम से होता और भ्रम का कारण क्या है अविद्या माया जो जैसा है उसको वैसे ही कौन दिखाता है प्रमाण दिखाते हैं और जो जैसा है उसका विपरीत कौन दिखाता है भ्रांति यद्यथावर्त दे तस् तथा तुम भाति मानता और अन्यथा तुम भाती भ्रमे न ऐसा निकलना और अन्यथा जो प्रतीत होता वो धर्म से होता है यह न्याय सार्वलौक सारी दुनिया का हर एक व्यक्ति है यथा उनमें क्या धर्म है शुक्ति का धर्म है उस रूप से ही शुक्ति का दिखाई देना कैसे होता है परमाणु के माध्यम से होता है और अन्यतात्व वही शुक्ति जिस शुक्ति कात्मधर्म था उसकी विपरीत रजता तद् भ्रमेण भ्रांतिया प्रतिहाती वह भ्रांति से प्रतीत होती है यदि अयम न्याय ये जो न्याय है एक सामान्य नियम है यह सब लोक प्रसिद्ध है सब लोक प्रसिद्ध जो जैसा है वैसा दिखाई दिया तो प्रामाणिक है और जो जैसा है उसका विपरीत दिखाई दिया तो बहुत भ्रांति है ये सारी दुनिया इस बात को स्वीकार करती है और जो भ्रांति के कारण कौन है भ्रांति विपरीत निवृत्ति भ्रांति के कारण से विपरीत भासित होता है लेकिन भ्रांति निवृत्ति कैसे हो ताकि विपरीत प्रती निवृत्त हो जाए और यथार्थ प्रती हो सके उस उपाय को भी बताने जा रहे एवं श्रुति विचारा ये था यदभा विचारेण विपरी तथस्त चिंतता श्रुतियों का विचार करने से पहले श्रुतियों का उन्हें गीता का ब्रह्मसूत्र का अधिक साहित्य का लेकर जब तक श्रुतियों का विचार नहीं हुआ तब तक जो जैसा प्रतीत होता है जो जैसा प्रतीत होता है सारी चीजें विचारे ना श्रुतियों का विचार करने पर क्या होता है विपरीत उल्टा प्रतीत होता है जो जैसा दिख रहा है वो ठीक अब उल्टा दिखेगा अब क्या दिख रहा है आपको इस शरीर में हृदय घृय आत्मा बैठा है ये मानते हैं ना तब क्या दिखेगा आपको आत्मा में ये सारा ब्रह्मांड कल्पित है उल्टा हो सारा अब लगता क्या है इस ब्रह्मांड में शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा है अभी तो दिख रहा है ऐसे में शरीर मर गया मैंने आत्मा यहां से चला गया जाने आने वाला भी मानते हो लेकिन ठीक इसमें विपरीत दिखेगा जब श्रुति पर हम विचार करने ठीक से है निर्णय होगा या कि मैं ब्रह्म हूं तब क्या दिखाई देगा शरीर में आत्मा नहीं है किंतु आत्मा में शरीर आत्मा शरीर भी कैसा है कल्पित ये अब आपको क्या दिख रहा है अब क्या लिख शरीर भी सत्य है और शरीर में विद्यमान शरीर का मरना भी आपके लिए सत्य है बाद में क्या दिखती ठीक उल्टा होते वक्त आत्मा में शरीर दिखता है और वहां क्या बान होता है आत्मा मात्र सत्य है शरीर असत्य कहते हैं विचारे ना विपरीय जो जैसा दिख रहा था ठीक उल्टा दिखाई देने लगता है श्रुतियों पर विचार करने से तिंत इसीलिए श्रुतियों के बल पर आकाश का चिंतन करो श्रुतियों पर आधारित आकाश का चिंतन करोगे तब आप भी बोलोगे क्या आत्मा से आकाश पैदा हुआ इसलिए आकाश में सतरूप धर्म नहीं है कि सत्य में आकाश कल्पित है ये कहो ये प्राक इस प्रकार उक्त प्रकार से का विचार करने से पहले अर्थ के विचार करने से पूर्व ये वस्तु जो वस्तु सद्रुपम ब्रह्मा भ्रांत्या जो सद्रुप ब्रह्म था वो भ्रांति से क्या लिख रहा है ये न गगनादि रूपे में वर्त थे गगनादि दिखाई दे रहा था तत्पर्यालोचने न श्रुत्य पर सम्य चिंतन करने के बाद विपरी उल्टा दिखने लगेगा क्या उल्टा दिखने का मतलब गगनाद भाव परित्युज कल्पित है मिथ्या है इस भाव को त्याग दोगे शत्रु ब्रह्म भवती शत्रु ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही हूं ऐसा ही निश्चय करोगे अतः श्रुति विचार वस्तु यथार्थ तो दर्शन सम्भवाद इसलिए निष्कर्ष निकला श्रुति का विचार करने से वस्तुओं की यथार्थ स्वरूप दर्शन हो की संभावना है इसलिए इस आकाश के बारे में तद वियत चिंता उन श्रुतियों पर आधारित तो होकर इस वियत मैंने आकाश के बारे में भी विचार किए और समझने की कोशिश किए वास्तव में क्या आकाश में सत्य सत या सत में आकाश कंपित है श्रुति पर आधारित तो होकर विचार कीजिएगा तो निष्कर्ष पर ही लेंगे और विचार भी कैसे करना है भी बताना जरूरी है कैसे विचार करोगे रठ ले नहीं होता रटी भी विद्या चलती नहीं काम करती नहीं वो एन मौका पर रटी विद्या जब हार्ट अटैक होने लग जाए सारा रटा हुआ विद्या गायब हो जाता है कंपन आने लग जाए ब्लड हाई हो जाए हाइपर टेंशन हो जाए सब भूल जाएंगे भूख लग जाए तेज तो वेदांत भूल जाएंगे ऐसे बहुत प्रसंग जीवन में हम देखते हैं कि हम लोग वेदांत को सर बिल्कुल गायब अब ये शरीर की सत्य है और शरीर को लेकर सारा कारण क्या है हम सब रटे तो हैं लेकिन मन समय नहीं समझे हैं। समझने के बाद उसको अनिखणा न्याय से मजबूत नहीं किया उसे निष्ठा नहीं बनी इसलिए कहते हैं यहां पर विचार स्वरूप में वह दर्शेती विचार किस तरीके से करना चाहिए ताकि वह सारे विचार मजबूती से अंदर बैठ जाए गुरु नाप दुखी ने न विछा भयंकर दुख आ जाए तो भी विचलित ना हो अच्त स्वरूप होनी चाहिए चुत नहीं होना है अच्युत मसी प्राण संचितमसी मंत्र बोलते अच्युत भगवान कह गया भगवान जाए। और जो चुत न हो वह अच्युत है च्युत होने का मतलब क्या अपने स्वरूप से हट जाना हटने का नाम च्युत होना नहीं हटा अपने स्वरूप से वो अच्युत होगा स्वरूप से हम हटते हैं कारण क्या है यही सब कारण समय विचार नहीं समय विचार कैसे होता है तो समझा रहे विचार स्वरूपती शब्द भेदा बुद्धिश्च भेदत वायवादिश अनुवृत्त सत्यु व्यक्ति ये सबसे पहले निर्णय लो आकाश और सत दो भिन्न ये जो माया ने अभेद कर रखा है ना सबसे पहले उस अभेद को तोड़ना है निश्चय कर लो पहले ये दोनों भिन्न यह निश्चय हो रस्य और सां दोन भिंची अब रह ताजात्म हो गया और अम शब्द बोल दिया आपने वह ताजात्म को भंग करो पाया विवेक से भेद का फिर इस भेद में दोनों से कौन सा इस शब्द किया इस शब्द वेदात और दूसरा क्या है शब्द भेद के कारण से बुद्धेश्चे बुद्धि भेद हो जाती बुद्धेश्च भेदतः ज्ञान में भी भेद प्रकट हुआ था वायदिश अनुवृत्तम सत्य और दूसरे भी ध्यान रखना यदि आकाश में सत्य होता है जब आकाश में अनु सत्य वाई तो में कैसे घुस गया भाई में कैसे जाएगा जो तो कारण का स्वरूप है वही तो जाएगा तो कार्य का स्वरूप तो जाना नहीं चाहिए इसे वायवादीशु अनुवृत्तम सत्य वायवादियों में सत्य है अनुवृत्त है नीदी इसलिए वह आकाश नहीं ऐसी है सत्य आकाश नहीं भिन्न आकाश यदि सत्य होता तो फिर वायु में भी जाना चाहिए आकाश आकाश में वायु नहीं है इसीलिए आपको निश्चय कर रहे हैं कि से भिन्न आकाश हो। क्योंकि सत्य वायु में भी दिखाई दे रहा है किंतु तो आकाश वायु में